श्री श्रीरामकृष्णकथा प्रभु श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशरम सुरेन्द्र भवनाथराखाल लाटू मास्टर महाशय अधरादिभक्त सहित प्रथम परिच्छेद श्रीयुक्तबाबूराम राखा लाटू निरंजन नरेन्द्र प्रभृती चरित्र प्रभु श्रीरामकृष्ण दक्षिणेवरम स्वकोष्ठे भक्त सहित उपविष्ट अस्ति, संध्या संप्राता अतो जगन्मात नाम कीर्तन चिंत चुते प्रकोष्ठे राखालाह मास्टर महोदया तथा भक्ता सी अद शुक्रवास आषाढ़ी सप्तम दिवस ज्येष्ठ से कृष्णद्वादशी जून मसल सेवस उत्तराष्टादस चतश्युतराादशतम ख्रिष्टाब्दे पंचदिवसेन रथयात्रहोत्सव भाई कियत्ल नीराजनम आरब्धम अधरो नीराजन दर्शनाथ ग्री प्रभु मणिना सह आलपति तथा आनंदन मणे शिक्षा भक्भ्य आख्या श्रावती श्रीरामकृष्ण अस्त बाबूराम से किसा अस्सी बाबूराम अवदम या लोकशिक्षा पठनीय सीताया उधारा परम विभीषण राजीकर्मता नभूत राण अगा वालिशा शिक्षा राजीकु अन ते मृजु विभीषणे राम सीव तोलो लाभो जाता है राज्य लाभ दृष्टि दुष्ट भाष्यसमी तदिने अपश्यम बाबूराम भवनाथ तथा हरीश इेते प्रकृतिस्वभा बाबूराम अपश्यम देवीमूर्ति कंठे हम सखी सहित तेन स्वप्ने किंचि प्राप्त तस्य तर शरीर शुद्ध किंचन मनाद सिद्धि भविष्य जानासी कि देहरक्षाया अनुभूयते, असौ आगम्य ठती चेत सुविधा एक स्वभा लाटु आरूढ़ वर्तवते सद्व भावो वर्त क्रमेण लयोन्मुख राखाड़म स्वभा क्रमशो तस्म जल दे मदीयाँ सेवा कर्त सम्य शक्नो बाबूराम तथा निरंजन एतौ विहाय क्वरा कोप्पी अन् आगछे चेत मन असौ उपदेश स्वीक्य प्रस्थाते चरम पिजानन सर्व उपेक्षा आगं न उपदशा गृह शाति भंग सहास्यम अहम यदा वाला विहाय ऐहि भो विहाय एही भोह तदा साधु भवता भोह, राखालं वदस्थाप्यताल प्रेक्षक्रंदी वदती सगस्खाल इद् गृहबाक आसे जो भूय आसक्त भविष्य वदती तस विरसायते, तस्य भार्या इह आगच्छत, आगछत चतर्द एतत एक पर्यट्य कोन नगरम गता ते तम राखालम कोन नगरम अवदं अवदन, मोदन न नंदन च न रोचते निरंजन या कीद अटर महोदय महोदय उत्तम आकार श्रीरामकृष्ण न केवलम आकारो न ऋजुस्वभा अति सुप्रापोर्जव उपदेश आशु फलो भवती, वपना कूलिता आशुफल कर्षण वपनाकूलिताूमि निसरा निशंकीजपातपात्रेण तरू ब आशु फल नवती निरंजन उद्वाहम न क्यम किं ब्रुशे कामनी भ्याम एव बद्ध क्रियते, मास्टर मटर्मोदय आर्य आम, आईरामकृष्णूलताकूवर्जन किमनीकांचन त्याग एव त्याग भावन अपश्य वृत्तिस्वीकारेण अभी केनापि दोषेण स न स्पृष्टः मातुः कृते कर्म करोति तद् अदोषं युष्माभिः यत् कर्म क्रियते तद् अदोषम् एतत उत्तमं कर्म कर्णिकः कारां गतः बद्धो जातः शृङ्खलां धृत्वा पुनः मुक्तो जातः मुक्ते परं किं स उद्बाहु नृत्यं करिष्यति स पुनः कर्णिवृत्तिम कौने तंम प्राशन परिधानार्थम अन्यथा परिधाथम अ तेक्वा गेयु मणि के चेत शक्य श्रीरामकृष्ण्य मणि सर्व्याग भाग्या श्री श्रीरामकृष्ण तत्व सत्यम परं यादृश संस्कार तव तन्मात्र अवशिष्ट अस्मात्रदनाव शांति तदा त्यक्षति आरोग्य निकेतने केतने पंजीकृते अनायास मुक्ति नापूर्णत उपशमें अति सती मुच्यते भक्ता ये इह आया दिव एक श्रेणीया वदी मा उधर हे ईश्वर अपरैक स्तरिया अतरंगा ते तत्व वेषा कषयदिगमनम पर्याप्त प्रथमत अहम श्रीरामकृष्ण कत के मै सह कंबंधी एतदंतिम स्तरीय अंबर वत्तर्व, एता वत्तर्व, राखाल निरंजना नाम वत्सवत्सर्व नरेन्द्रराखाजना भवनाथयो प्रकृति भावः भवनाथ प्रकृतिथ बाबूराम प्रकृतिभा हरीश स्त्रीव परिधाय बाबूरामण उक्त असौ भाव रोचते तत्व अनूप्यवनाथ राखाल निरंजना नरेन्द्रराखाल निरंजन पुंभा हस्भंगतात्पर्य विभूत तथा श्री श्रीरामकृष्ण अस्त हस्तभंग से पूर्व एक दंगो जाता है इधवस्थायाँ हस्ो भग मणिजोशित प्रेक्ष्य श्री प्रभु स्वयं वजती हस्त भग पूत अहंकृते उन्मूल निदूय अंत अहंताष्य प्रावे प्रवृत् सन्न पशा सवस्थि अहंकृते अवशेषत अनपगमें साँ नक्यश चातको भूवसति पर उच्च उत्तिषति अस्तु काप्तेन महोदयो वदती मीन कुरसे भुरसे इत विभूति न जाता एक, -एक वपुह वेपते शक्ति तकलशक्तिियादी शंकया एदानिम यदि विभूति अत्र अवासीनावासी संपत्ति लोकाभृयु मम रोगोपशम विधे विभूति की कं मास्टर मटर्मोदय आर्य ना, तु उक्तम, एक भग्वन लाभो उक्त अष्टु श्री नीरामकृष्ण सम्यक उक्तवान, ये हीन धीय तई एव विभूति इष्यते य महाजन कि स पुनः आदर न प्रा तस्में जनाय एक विहारावसर न दत्ते कि विहारावसर दत्ते तदा समीपो वसरम न समीपेश अतः निष्का भक्ति अहेतुकर्वोत्तम साकार निराकार सत्यम भक्तगृह श्री प्रभो गोष्ठी वर्ता है अस्त साकार निराकार द्वयमें सत्य किं बृसे निराकरे अलम मनो निधा न शक्यते। अतो भक्त साकार का महोदय भाषते। विहग अत्युच्च उत्थाय, यदा श्रा पुनः शाखा उपस्य विश्रामा परम साकार तव पदम सकद गृष्वान्धरागर सुरेन्द्रल बलराम भवनम भवनस मं गोष्ठी वार्तालाप अत्र चेत मम सुखम वार्तापस्थल परे अेत मं सुख नास्थलायिक्रीड़ा चंडीईश्वर सेया मटर्मोदय आर्यकोधे सत्य दुखें भाव सुखदुखातीत श्रीरामकृष्ण आम अहम तो पशा मयिक तथा मयिक्रीड़ा मयिक सत्य क्रीड़ा सर्वा स्वप्नवत। यदा चंडी शुणोमी स्म तदा तद्बोधो जाता इधं शुंभ निशुंभ जन्म जाता पुनः कियनका विनाशो जात मटर्मोदय आर्य अहम गंगाधरेण सह महापोतेन कालनाम काल काल्ला ग्छा स्म महापोताघातेन एकनवितालोक विंशति पंच वाजना निमत तरंग फेनवत जल लीना जाताह अस्तु यो मश्य कि दया तिष तं कर्तृत्वबोधे वर्त कर्तवोध सैचे तद दया सैरामकृष्ण स एक सर्वं प्रेक्षते ईश्वर माया जीवा जगदीट स निरीक्षत यन मया विद्या माया तथा अविद्याया जीव जगत सी पर नी य अस्तम स्थिति ज्ञानाशीना कर्तना परम न भूय तदा आपद्यते। किमी अस्तिया अहंतायिनो मैयाप्य के मणिचित श्रीरामकृष्णों ब्रूते कीदृशमें जानसि यहा विन्यस्त विनस्तल पुष्पम सकद आहत्या कर्तृत्व रम राम सुखदेव शंकरचार्यते विद्या हताशेषा रक्षु दया मानविया दया एशी विद्याहंता मध्ये दया विद्याहंता विद्या सभूत काली ब्रह्म शक्तेह आदाशक् पिस कल्यवतारहस्रशो माया नाम, दृश्यतादीना पलायन निरवकाशम नवतंत्र सायती तथा, सा तथा कर्तव्य सा आद्याशक्ति ब्रह्म ददा भवति तदा माया कैली द्रष्टुम शक्यवेश हताशिष्यवत्ते पिसरे वर्तितव्य तदाधीनम तम अतिम्य गंत अवकाशो नस्त आद्याशक्ति सहायन अवतरल तत् अवता अवताक्रिय समे माश कालीर से प्राक्नो विद्दी के कि अति प्राथ्य चेत वद्यभुम प्रक्षति कालेह अवसने कल्क भाष्य ब्राह्मणतनय सी न्े अश्वासी स्वर्गत आयात स्वर्गतकेशवस तथा भगनी धात्री भुवनमोहिनी अथरो निराजनं दृष्टि आगम्य उपविष्ट धात्री भुवनमोहिनी अंतरा अंतरा, श्री, साक्षात आयाती। श्री प्रभु साक्षात्कर् आयाति प्रभु स्रव्यम भोक्त नक्नो विशेषतः चिकित्सक वैद्य धात्र्या बहुव्यता प्रेक्षा तेप्यक स्वीकुत अशि न श्रीरामकृष्ण अशरादिभक्ता भुवनमोहिनी आगता पंचविशति मुंबई जाती आम्रा सन्देश रसगोल्लाख्य मिष्टा चनीतवती मह अभीता एक आम्रम भोक्षते अहम अवोचम, मम उदर वायुपूर्ण किंच पस्य, सत्यम एक, कचुरी संदेश पश्य परमेव, उदरम भोजना पर संजातम, केशव सेनस्य माता भगिन्य भगिता समाजाताह, तत पुनः कियन नित्यम अकव कुर्याम, महाशोक प्राप्त